साहित्य पत्रावली श्रीमती इंदुमती मित्र को लिखे बम्बई चौबीस मई अठारह सौ तिरानबे माँ तुम्हारा और प्रिय हरिपद बाबा जी का पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई बराबर तुमको पत्र न लिख सका इससे दुख न मानो मैं सदैव परमात्मा से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करता हूँ इक्तीस तारीख को मेरी अमेरिका यात्रा निश्चित हो चुकी है इसीलिए मैं अब बेलगांव ना जा सकूंगा ईश्वर ने चाहा तो अमेरिका और यूरोप से लौटने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा सदा ही श्रीकृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करती रहना सदा इस बात का ध्यान रखना कि हम सब प्रभु के हाथ की कटपुतली हैं, सदा पवित्र रहना मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहने की चेष्टा करती रहना और यथा दूसरों की भलाई करना याद रखना की मनसावाचा कर्मणा पति सेवा करना ही स्त्री का मुख्य धर्म है नित्य शक्ति गीता पाठ करती रहना तुमने अपने को इंदुमती दासी क्यों लिखा है दास और दासी वैसे अथवा शुद्ध लिखा करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय को देव या देवी लिखना चाहिए और फिर यह जाति भेद तो आजकल के ब्राह्मण महात्माओं का किया हुआ है कौन किसका दास है सब हरि के दास हैं अतव प्रत्येक महिला को अपने पति का गोत्र नाम देना चाहिए यही पुरानी वैदिक प्रथा है जैसे मित्र इत्यादि अधिक क्या लिखू माँ यह या हमेशा याद रखना कि तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं सर्वदा प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम शीघ्र पुत्रवती हो जाओ अमेरिका जाकर वहाँ की आश्चर्यजनक बातें मैं तुमको बीच बीच में पत्रों द्वारा लिखता रहूंगा मैं इस समय बम्बई में हूँ और 31 तारीख तक यहीं रहूंगा। खेतरी नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी मुझे यहाँ तक पहुँचाने आए हैं किम अधिकमित आशीर्वादक सच्चिदानंद